ज्ञान असंवादित्व अविसंवादित्व ग्राहक प्रत्यक्ष तो आर्षक ज्ञान की असंवादिता कौन ग्रहण किया प्रत्यक्ष प्रश्न शुरू यही हुआ था इसे क्या प्रमाण आर्ष ज्ञान में तो प्रत्यक्ष प्रमाण है तो आर्ष ज्ञान की अस अवि का तो, तो ग्राहक कौन हो प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष के द्वारा इसे क्या होगा अनुमान का बात हो जाएगा जिस अनुमान से आप सिद्ध कर रहे हैं अनुमान क्या किया था, कि था। ना दूसरी पंक्ति इस का जो ज्ञान है तो पूर्ण अर्थ तो अविसंवादी है कि यथार्थ ज्ञान होने के कारण आपने दिया था उसको कह रहे कि वह प्रत्यक्ष हो जाएगा क्यों क्योंकि ज्ञान के अविसंवादित्व का ग्राह प्रदेश के द्वारा प्रत्यक्ष पूर्वक जो अबायित्व तो निश्चय हो रहा है किसमें आर्स ज्ञान प्रत्यक्ष पूर्वक ही इसका मतलब आर्स ज्ञान में अबाय तत्व तो निश्चय हुआ और प्रत्यक्ष पूर्वक ही आर्स ज्ञान की प्रवृत्ति माननी पड़ेगी दोनों तत्पूर्वक अबाधित्व तो, और तत्प्रवृत्ति ध्यान प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति अधिक हो गया और प्रत्यक्ष पूर्वक ही अबाधत्व भी आएगा आश ज्ञान अतव तर्थ से क्रिया कार्य अबाध विषयत्व क्योंकि जो है तद ज्ञान विशीकृत अर्थ से उस आश ज्ञान का विशीकृत जो अर्थ है वह यथार्थ है और क्रियाकारी होने के नाते अबाध विषय वाले होने से अनुमानसिक दुर्बल अनुमान ही दुर्बल हो जाएगा ही। तो ही विषय में गाते हैं समाधान तो है। इसके पूर्व ज्ञान का आप ले रहे हो प्रत्यक्ष इंद्रिया ज्ञान के अधीन है एक दूसरे का अधीन होकर के ही व्यवहार चलता है अतएव यथा एक की प्रामबलता के दुर्बलता के दूसरा कारण बन रहा है उसमें भी दुर्बलता कारण कोई और बना हुआ रहता है प्रतिभा तो विशेष तो पूर्व पक्ष करता है लेकिन प्रतिभा में आर्षक ज्ञानों का सभी जितने भी श्रुति स्मृति पुराण इतिहास सारे हैं इसे क्या है? आर्ष ज्ञान है और उन आर्ष ज्ञानों में समानता के बावजुत हुए कथम एकस्य संवादित्व अपरस्य से एक विसंवादी हो गया और एक अविसंवादी ऐसे हो गया आप ही क्या करते हैं जैसे वेदांत में जाते हो में क्या देखते हैं आप तो तो को खंडन कर देते हैं तो किसी है? ऋषि है है? नहीं कहा है वो तो, वो तो, नहीं तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है कोई आर्स ज्ञान संवादी बन जाता है कोई आर्स ज्ञान संवादी हो जाता है ऐसे क्यों ऐसा तो नहीं है अप्रोक्षित है समस्या होता क्या है प्रत्यक्ष बराबर है फिर भी चक्षुजन इधम एक ज्ञान को असत्य मान लो गए उसी चक्षुजन दूसरे इधम ज्ञान को असत्य कह देते हो क्यों वो उसी चक्षु के द्वारा नेदम दोस्त हो गया है। सब तो किया? चक्षु दुकान में जब रद्द देखा उसको स्तम यह भी आंख नहीं बताया कृपा ने सुखी दे शुक्ति को देख करके नेदम रजतम ये भी अंक ही बता रहा है सब तो आंख के द्वारा हुआ प्रत्यक्ष फिर आप ये निर्णय कैसे ले रहे हो किस आधार पर कर रहे हो कि एक ज्ञान चाकुष ज्ञान जो है संवादी है और दूसरा जो चा अविंवादी है या है निर्णय कैसे लिया आपने तो पूर्व पक्ष में जवाब देता है अवान्तर वै जाति अवान्तर वै जाति से उत्तरकालीन बाधादि को लेकर के निर्णय हम ले, ले लेते हैं तुल्य मस्तु प्रतिभाएं तो तो फिर उसी प्रकार हम भी यहाँ भी कहेंगे आर्शक ज्ञान में भी अवान जाति जाति को लेकर के एक क्या, समा समान समाधान, समाधान है हमारा जो आप समाधान दोगे समस्या का वही समाधान हमारा भी रहेगा उसी प्रकार के समस्या होने से तुल्य मस्तु प्रति प्रमाण्य में एक प्रमाण प्राण लग दिया मुनि वचन प्रमाण ऐसा कोई मुनि नहीं जिसका वचन को प्रमाण एक मुनि दूसरे मुनि का विरुद्ध में बोल रहा है और गुरु छेड़े दोनों व्यास का छेड़ा है ना वो आता तो ब्रह्म जिज्ञासा करते तो धर्म जिज्ञासा कर ठीक उल्टा बोल ज्ञान से मोक्ष होता है कर्म से मोक्ष होता है। सारा वक्त में लाकर सारा आमना क्रिया के लिए होती है ज्ञान के लिए कुछ नहीं, नहीं यहाँ पर समुच्छय करना पूरा कर्म के लिए जो कर्म के लिए ज्ञान में नहीं होता वो व्यर्थ है नाम ठीक उल्टा बोल रहे हैं गुरु छेड़े आपस में पिड़े अधिकारी द्वारा व्यवस्था अलग देखते लेकिन शब्दार्थ बोलेंगे तो तो ही दूसरे की काट कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं तो यह वैजाती जो आवांतर वैजाति जो माना जाता है वह समान है चाहे अनुमान प्रमाण हो चाहे आश हो चाहे प्रत्यक्ष तीनों का मामला समान ही है तथापि पूर्व और अंतर्भाव निच्छेद तो पूर्व से चलो कोई बात अर्थ अभिसंवाद भले ही हो फिर भी इस आर्ष ज्ञान को में डाल दो या अनुमान कोटि में डाल दो एक तीसरा क्यों मान रहे हो इसको न? मत कहो अविना भाव अन्य अनुमित अनंत भाव परोक्ष व्याप्ति की जरूरत नहीं ऋषियों के वचनों के अर्थ को समझने के लिए कोई व्याप्ति की जरूरत है परोक्षापेक्षक अविनाभाव ने व्याप्ति उसकी अपेक्षा के बिना ही होने वाला यह ज्ञान है अतिव अनुमित हो अनंत भाव इसे अनुमति में अंतर्भाव नहीं कर सकते अविनाभाव वन्य के बिना न होने वाला गौण है वन्य व्याप्ति धूम में आ गया इधर है एक के बिना जो दूसरा न होवे नियम इसे दूसरे शब्दों में अविनाभाव कह दिया व्याप्ति व्याप्ति की अपेक्षा की बिना ही परोक्ष ज्ञान जो होता उसका नाम आर्ष ज्ञान है अभी उस ज्ञान को हम अनुमितिभाव नहीं कर सकते कि अनुमिति क्या है ज्ञान की अपेक्षा करता है क्योंकि व्याप्ति ज्ञान की बिना कभी अनुमिति होगी ही नहीं अत व्याप्ति परोक्ष ज्ञान अनुमति हैोक्षता क्योंकि अपरोक्ष नहीं परोक्ष परोक्ष रूप होने के नाते प्रत्यक्ष को नहीं डाल सकते प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा होता है परोक्ष होता है पूर्व पक्षी ने डाला वैशे आर्स को परोक्षा दे रहा है आप अनुमित्र परोक्ष बताओ तो तो आप अनुमिति को परोक्ष क्यों मानते हो ऐसे जवाब दिया प्रश्न डाल दिया उसका जवाब क्या दे रहा है बिना ही उत्पन्न होता है ये इसीलिए हम उसको अनुमान को परोक्ष दिया वर्णी के साथ इंद्र का संबंध नहीं है ना पर्वत में पर्वतो वन मान अनुमिति जब अनुमिति में वन्नी के साथ कौन देखा था तो महाभारत में लिखा व्यास जी ने हमने मान लिया कृष्ण ने पैदा हुआ था राम पैदा हुआ था कृष्ण पैदा हुआ था तो उन्होंने ये बोला वो बोला वो किया यहाँ भी तो इंद्र व्यापार आदि नहीं है ना जो आर्स ज्ञान है उस ज्ञान का जो पदार्थ ज्ञान की ज्ञान का जो विषय है उसके साथ व्यापार बनने का नाते हम आर्सों को भी परोक्षता है लेकिन अनुमिति में तो अंत कंण व्यापार है ना मन ने सटिंग करता ना सारा मामला को धूम को देखा बाबी मन ने याद किया तो था महानसम फिर कहा गया ये धूम वाला पर्वत है व्याप जिस पर्वत है मन की जरूरत है अंतकरण का व्यापार है कभी आर्स ज्ञान में भी अंत करण का व्यापार है अरे मन ही तो समझेगा शब्द के अर्थ को पढ़ लिया मंत्र को ऊपर शब्द मंत्र को पढ़ा पढ़ते हो कोई भी चीज पढ़ते हो तो शब्दार्थ ज्ञान के लिए तो मन को लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा भी अंतग्रण तो याद करेगा सारा कौन सी धातु है क्या प्रत्यय क्या अर्थ होना चाहिए यहाँ फिर प्रकरण क्या है प्रकरण कोई ही पूरा लंबा चौड़ा होता है एक कहीं हां। एक अध्याय में है कई बार एक अध्याय की, की चर्चा कर रहा है तब तो उपक्रम क्या है उपसंहार क्या है किस चीज की अभ्यास हुई है अपूर्व क्या है फल क्या है को कौन ध्यान रखेगा षडलिंग को जोड़ना वाक्य बनाने के लिए का तो काम है। इसे ज्ञान यथार्थ विषय का जो बोध कराने में अंतकर्ण व्यापार विद्यमान समान हो गया ना दोनों अतएव अनुमिति मंत्र भाव नहीं होगा वही कर रहे हैं अंतकरण वैसे व्यापार अस्वच्छेद समान तब नहीं लेकिन आर्सक ज्ञान में उन योगियों को बहुत तो ध्यान भजन करना पड़ा था हमें अनुमति करने कुछ भी नहीं करना पड़ता है ना आदमी तो झटपट कुछ भी अनुमति कर लेता है आजकल है ना कोई भी चीज हो अनुमान ग्रह हमने ऐसे सोचा बोल देगा फिर अरे आपने ऐसे कैसे सोचा किस आधार पर सोचा वो आधार ही गड़बड़ व्याप्ति गड़बड़ सोच लिया समझ लिया निर्णय ले लिया ऐसा है सारी दुनिया ऐसे चल रही है ना लेकिन महा तो ऐसा नहीं है ऋषियों ने जो लिखा व्या हो चाहे कोई भी हो हजारों साल तब अच्छा किए लिखा है ब्रह्मा जी खुद ही परेशान जब पैदा हुए तो उन्हें पता नहीं चल क्या करना है मैं कहाँ से गया, आ गया क्यों आया क्यों पैदा हो गया मैं तो खुद घबरा गए अकेले थे ना वो पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था चार उधर पानी पानी पानी दिखाए दिया घोर अंधकार सा लग रहा है और पानी थप थप थप कर रहा है तो उनका हार्ट में बीटिंग बढ़ गया है भाई क्या हो रहा है घबरा गए छिप गए आँख बंद कर लिए ऐसा है ना वर्णन भागवत में और छिप गए तो क्या कर रहे हैं कहाँ छिपे होगी वो जिस कमल में प्रकट हुए उस कमल के नाल में घुस गए तो नीचे स्टेम, तो उसमें गए आर पर ऊपर नीचे चौदह लोगों में उसी में चौदह लोग हैं ऐसे वर्णन आया कहीं कुछ नहीं मिला फिर आगे बैठ बाहर ऐसे वर्णन आता है तीसरे कहते कि भाई देखो उन्होंने फिर तपस्या करी जब तपस्या तप तप बोला ना उसने पाने थप थप थप बोलता था पानी ठप ठप कर रहा है ना उसका अर्थ उसे क्या करा तप करो तप उ परिज्ञा याद आ गया उनको फिर तप किए बैठे करके। तब उनको ज्ञान हुआ चतुष्णु के भागवत मिली भगवान ने हृदय में दिया उनको इस तरह से जो वर्णन आते हैं लगता है आर्षक ज्ञान के लिए तो बहुत बड़ा पुण्य की जरूरत है और अनुमिति के लिए पापों से काम चल जाता है यही करे धर्म विशेष जगत योगी प्रत्यक्ष जितने भी आर्थिक ज्ञान कैसा है धर्म विशेष से जन है अतएव योगी प्रत्यक्ष अंतर्गत इसको अंतर्भूत कर दो जैसा प्रत्यक्ष दो प्रकार मानना प्रोचियन कैसा है दो प्रकार सामान्य प्रत्यक्ष योगी प्रत्यक्ष इस, इस आर्सिक ज्ञान को योगी प्रत्यक्ष कोटि में क्यों नहीं डाल रहेगा धर्म है ये है जरूरी नहीं है। जितने प्रशाद, वेद वगैरह जा सारी चीजें जो विशेष मात्र जन से दर्म विशे, दर्म विशे विचारा क्योंकि धर्म विशेष मात्र जनता जो आप कह रहे हो इसका तो वह विचार है क्योंकि वेद तो स्वतः प्रकट हुए है ना मध्य निश्वसितम यदिदेदर्वांग मंत्र कहता है निश्वसितम तो ये बिल्कुल जैसे आप जो है सोते सोते श्वास लेते हो छोड़ देते हो कोई प्रयास करते हो क्या है आदमी लेटा हुआ है मस्त है श्वास चल रहा है कोई प्रयास ही नहीं है कौन सी तपस्या करनी पड़ती है कि सोते श्वास को चलाने के लिए कोई तपस्या की जरूरत है नायास चलता है, तो है निश्वसित सारा वेद निश्वास के समान अनायास प्रकट हुआ है बोला है कहा धन विशेष की जरूरत है हा पुराण आदि तप की सरस्वती वंदना करी सरस्वती कृपा हुआ तब लिखा जी ने विलंब विभाग किया वो सब ठीक है इसलिए विचार सर्वत्र आर्स ज्ञान में नहीं है कि वेदों के बारे में कई चीजों के बारे में बिना का का उत्पत्ति बताई गई है विचार देखने को मिलता है अविना भाव निरपेक्ष समय परोक्षानुभव इसलिए आर्स ज्ञान का लक्षण क्या हुआ अविनाभाव निरपेक्ष्य परोक्षानुभव उसी का नाम आर्स ज्ञान है अविनाभाव निरपेक्ष सम्य परोक्षानुभव आर्स बिना व्याप्ति आदि साधन की बिना या अविनाभाव से इंद्रिय भी अपेक्षा ले, ले नहीं परोक्ष चाहिए परोक्ष के अनुसार अपने आप इंद्रिय भी खत्म हो जाता है और अविनाभाव निरपेक्ष निवृत्त हो गया दोनों में खत्म हो गई विनाभाव निरपेक्ष करने से अनुमिति में अति व्यावृत्त हो गया और परोक्ष करने से इंद्रिय सापेक्षता से भी निवृत्त कर दिया दोनों में करके आर्थिक ज्ञान का लक्षण बन गया अनुभव आर्ष हो इस प्रकार से तीसरा ज्ञान का विचार हो गया प्रत्यक्ष अनुमिति आर्ष और अंत में रह गया स्मृति ज्ञान चार प्रकार का ज्ञान मानते हैं प्रत्यक्ष अनुमिति आठ और स्मृति स्मृति को उठा रहे स्वमान विषय संस्कार जम स्मरणम स्मरण ज्ञान का लक्षण क्या है स्वान विषय संस्कार जम स्मरण। जैसे माता का स्मृति हुई तो स्मृति का विषय के समान विषय वालों को संस्कार आपको मानना पड़ेगा अंदर मात्र विषय का संस्कार ना हो तो मातृ विषय स्मृति भी नहीं हो कि संस्कार मात्र जन्म ज्ञान स्मृति ही अब यद किंचित संस्कार नहीं लेना है इन्होंने विशेषण कर दिया उसको कैसे संस्कार स्वसमान विशेष संस्कार जब अन्य विशेष संस्कार हो अन्य विशेष स्मृति हो जाए ऐसा नहीं हो सकता इसलिए विशेषण कोटि दे दिया उन्होंने स्व समान विषय बोता जो संस्कार है उससे जनित किया इनका नाम स्मरण ज्ञान होता है स्मृति ज्ञान होता है और स्मृति भी यथार्थ स्मृति स्मृति भी भी है भी है जैसा अनुभव है वैसे संस्कार होगा संस्कार अनुसार स्मृति भी होगी पहले अनुभव कैसे भी तो स्मृति भी यथार्थ तो संस्कार है यथार्थ अनुभूति हुई तो संस्कार भी कैसे होगा यथार्थ होगा तो स्मृति भी यथार्थ हो जाएगा इसे कहते हैं यथार्थ से प्रमाण भावे प्रतिपत्ति ही प्राम की जरूरत नहीं है कोई विवाद ही नहीं यथार्थ में किसी प्रकार का वादियों में, में कोई वैमत्तता विप्रतिपत्ति नास्ती मैंने नहीं है क्यों परेरअी तमग अनुभव तब परेरपी मैने वैशेषिक से भिन, नहीं भिन्न आय वे वगैरह वगैरह भी क्या मानते हैं उस स्मृति स्मृति को को कोटि में तार्किकीरपी हमारे बड़े भाई छोटे भाई जो भी हो वो तार्किक अन्य वे लोग भी क्या करते हैं यथार्थ ज्ञान तत्रकरणार्थ यथार्थ ज्ञानता को उस स्मृति में निराकरण उन्होंने भी नहीं किया है तस्माद्यक तो अनुभव प्रमा यदि पूर्वाचार्य इसमें प्रमा साम का लक्षण क्या है सम्यक अनुभव प्रमा यथार्थ अनुभव का लक्षण होता गया प्रमा का लक्षण यथार्थ का लक्षण बन गया कि सम्य अनुभव जो भी हो यद किंच प्रत्यक्ष भी है समय अनुभव अनुमिति भी है सम्यक अनुभव आर्स भी है सम्यक अनुभव शब्द प्रयोग कर दिया उसको हटाकर पूछने क्या कर दिया यथार्थम ज्ञानम कह दिया शब्द में अंतर कर दिया सम्यक का ही मतलब है यथार्थ अर्थम अनक्रमार्थ जो विषय जैसा है उसको अतिक्रमण करके उल्टा पुल्टा नहीं ग्रहण करने का नाम यथा है निक्रमशक्ति दृष्टान दिया था ना अभी समृद्धा उसमें समाज में यथाशब्द अर्थों में आया था यथार्थम ज्ञानम प्रमाह नवीनाव भाष्यकर्त अभिप्राय है यही भाष्यकर्ता का अभिप्राय कोई अलग अन्यथा अन्य प्रमाण मध्य तत्पठन असंगतम नहीं तो प्रमाणों का चर्चा का बीच में स्मृति को क्यों आपने? घुसा प्रमाण का विषय होता तो प्रमाणों की, प्रमा की चर्चा के बीच स्मृति को नहीं रखना अप्रमाग की चर्चा के बीच में रखना चाहिए था इन प्रमाणों की चर्चा के विषय बीच में पठित होने से स्मृति को भाष्यकार भी प्रमा कोटि में लेना चाहते हैं ये नहीं प्रमिति विद्या शब्द और लो के अस्ति और कोई कह सकता है अरे प्रमा अलग कोई विद्या भी होती है क्या आत्मविद्याद्या परा पराविद्याद्या एक तो अलग चीज होगी प्रमा एक अलग चीज होगी कत्य नहीं नहीं प्रमाण विद्या दोनों पर्यायवाच शब्द है दोनों में कोई अर्थ अंतर नहीं, नहीं प्रमिति विद्या शब्द और लो अर्थ भेदो नहीं अस्थि स्मात चतुर्विधम प्रमाणं इसे चार प्रकार का प्रमाण है सिद्ध हो गया कौन से कौन से तथा स्मृति श्रुति स्मृति प्रत्यक्ष अनुमान चतुष्टी बीच में ऐतिहम करके उसको काट देना अगर श्रुति मैने आर्स स्मृति मैंने स्मृति ज्ञान स्मृति का मनुस्मृति वगैरह नहीं देना स्मृति से स्मृति मैंने स्मरण ज्ञान श्रुति मैने आर्ष ज्ञान स्मृति ज्ञान, ज्ञान, प्रत्यक्ष और अनुमान। बीच मने के ना मै ही, मै ही, जाया है दो। प्रत्यक्षानुमान चतुष्ट ऐसा बना लेना है प्रत्यक्षानुमान मई से लेकर आगे मत तो पूरा काटना मैति यमा पूरे काट करके के एक प्रत्यक्ष अनुमान बन जाएगा तब ये हो गया। तो पूर्व का महाराज आपने चार कैसे बोल दिया शब्द ज्ञान भी तो होता है उपमिति भी होती है अर्थापत्ति है अनुपलब्धि है अनेकों प्रमाण लोग गिनते हैं और आपने जो है दो ही मुख्य प्रमाण माना प्रत्यक्ष अनुमान क्योंकि स्मृति क्या है प्रत्यक्ष के अधीन है प्रत्यक्ष अनुभव के अधीन है अनुभव संस्कार संस्कार प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष का ही विशेष स्वरूप हो गया और आर्षक ज्ञान शब्द नहीं माना आपने दिशो का दिया होगा समस्त वेद को आप क्या मारे आगे बताएगा कि वेद को हम पौरुष ही मानेंगे पौरुष नहीं मानेंगे पौरुष सिद्ध करेगा इसके बाद जितने भी तार्किक लोग सब पौरुष मानते हैं ईश्वर जनश्वर का वचन है अनुमान अंतर्भाव निरूपण उसको शब्द प्रमाण नहीं है प्रमाण मानने की को कहा अंतर्भाव करेंगे अनुमान में अंतर्भाव कर देंगे कैसे करोगे भाई ननो तथो अतिरिक्त अन्य अपनी शब्दादी सन्ती अप्रसिद्ध है पूर्व पक्ष ने कहना चार बताए बताया आपने, उनसे भी अतिरिक्त भिन भी भिन्न अतिरिक्त प्रमाण विद्यमान है आपने कैसे चार ही बोल दिया न नहीं, नहीं। ए चार से अलग अन्य को मानने को अब कोई जरूरत न अप्रसिद्ध है अन्य की कोई प्रसिद्धि कुछ लोग मान रहे हैं तो मान मान कर खटन कर देंगे खाते हैं संधि अर्थ नद्यास्तिर पंच फलानी संदिदी वाक्या मानना पड़ेगा नद्यास्तिर पंचफलानी संधि किसने कहा इस वाक्य का कोई अर्थ है यानी अविसंवादी अविसंवादी अर्थ माननी पड़ेगी ना इसका संवादी जाने पर जाके गया आदमी फल मिल गए वहां पे इसलिए अविसंवादी मानना संवादी विसंवादी होता है अविसंवादी क्या नाम संवादी का एक ही चीज उसका विरोधी विसंवादी दो नहीं जुड़ गए ना एक तरह से संवादी का विरुद्ध क्या है विसंवादी वो नहीं अविसंवादी मैंने अविसंभावी संवादी हो गया और जागर सको प्रयोग करे बार बार अविसंवादी यथार्थ बिल्कुल पक्का स्विंवादी ये जो वाक्य जिन्हित ज्ञान अवि है या नहीं पक्ष है कि ये वाक्य जिन ज्ञान अविंवादी है इस ज्ञान के प्रमाण कौन होगा शब्द प्रमाण मानना पड़ेगा क्योंकि इस वाक्य से जन्य ज्ञान के लिए यह वाक्यगत तो शब्द ही कारण होगा न इंद्रिया कारण न व्याप्ति बन रहे कारण इसलिए इसको न प्रत्यक्ष कोटि में ले सकते हो न अनुमिति का कोटि में ले सकते हो न ऋषि का वचन नहीं है तो एक आम आदमी किसी ने जो है बोल दिया है ज्ञान भी नहीं है पहले के अनुभव का स्मृति भी नहीं है चारों से पंच अलग हो गए कि नहीं हो गए? पूर्व अनुभव का स्मृति जन ज्ञान भी नहीं है संस्कार जन ज्ञान भी नहीं है इसलिए कहते हैं कि अत्र कश्य कारण तम इतिभाव्यता बताओ इस वाक्य जनिक ज्ञान में कारण कौन है चिंतन करो इंद्रिया है क्या इंद्रियों से देख लिया नदी के तीर में जो है पांच फल रखे हुए हैं है? किसने पूजा पाठ किया था और पूजा पाठ करके गया तो फल छोड़ गया है ऐसे आपको आंखों से दिख रहा है क्या किसने कहा आप जा गए विश्वास करके मिल गया बात अलग कीजिए इसे कहते देखो यहाँ पर न प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष यहाँ पर कारण नहीं हो सकता क्यों अर्थस्य अविस्पष्टता अर्थ का इंद्रियों के द्वारा स्पष्ट रूप ग्रहण नहीं हो रहा है न अनुमान से इसका कारण नहीं है क्यों व्याप्तिर भाव ये व्याप्ति भी नहीं है कि आप नहीं बना सकते कत्रे तो वचनम भवती अवश्य यथार्थ ज्ञान अनुभव दी ये नहीं कह सकते ठगुआ आपको जो भगाना चाहते जगह से तो कह दे जाओ वहां पर फल मिल रहा है दौड़ा दिया आपको मतलब तो आप तो संवादी हो गया ना वो ये वाक्य तो वही है न्यासरे पंच फलानी संति ठग बोल रहा है तो आप जाओगे तो मिलेगा नहीं औसत पुरुष कहता है तो जाओगे तो मिलेगा वाक्य तो वही है इसे व्याति बन नहीं सकता यदा यदा यदावचन श्रूयतेश्यमे फलप्राप्ति प्राप्ति ऐसा आप व्याप्ति नहीं बना सकते नदियारे पंचफला सीती वाक्य नदीतीरफल से अव्यचारिता नहीं, नहीं? अव्यचारित संबंध अव्यविचारित संबंध नहीं हो सकता कि अनाप्त पुरुष कह देता है तो फल नहीं मिलेगा आप पुरुष कहने पर जरूर होगा इसलिए कहते हैं व्याप्ति तो बन नहीं सकता अब अव्यविचारिक संबंधी रूपा संबंध रूपा व्याप्ति हो नहीं सकता अनाप्त वाक्य कि अनाप्त पुरुष वाक्य प्रयोग करता है तो वहां पर फल प्राप्ति नहीं होगी आप तत्व स्थिति विशेषण है हेलीकॉप्टर आप तत्व स्थिति विशेषण जोड़ दो अनुमान गए तो मैं आप तत्व सती विशेषण जोड़ दूंगा विशेषण है पूर्वम अर्थ सिद्धे असिद्धो वाक्यर्थ अर्थ सिद्धि के पदार्थ के पद के अर्थों की सिद्धि से पहले वाक्य के अर्थ की सिद्धि हो नहीं सकती है ना पदार्थम पदार्थ बुद्धवाचना रचना नियम है पदार्थ को जान करके ही वाक्य अर्थों का निर्णय होगा ना यदि एक वाक्य में प्रयुक्त हो एक पद का अर्थ यदि आप नहीं जानते हो दस पदों के एक वाक्य है नौ पद के अर्थ आप जानते हैं दसवां पद के आप नहीं जानते हो वाक्य नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है वाक्य पढ़ लेते हैं ऐसा बार जानता हूं इस शब्द का क्या अर्थ होगा वो तो अपने आगे पीछे के शब्दों के अर्थ उसका अपना कल्पना कर लेगा वो गलत भी हो सकता है ना कई बार होता हैल्पना कर लेते हैं और वाक्य बोले तो यही है लेकिन और आगे जब जाते फंस जाते गाड़ी आते आगे के वाक्यों में जब आप करने जाते हैं वो पूर्वोत्तर विरोध होने लगेगा क्योंकि यहाँ जो शब्दों ने गलत लिया है वो आगे सोन में ही कैसे होएगा? नहीं हो पाता है कई बार ऐसे देखा हम लोगों ने कि पढ़ते हुए लोग दे दिखते थे पढ़ाने वाले भी कई बार इस तरह से गलतियाँ कर देते हैं पूर्व में कुछ बोल दिए वाक्यार तो ले लिया फिर बाद में जा फंस गए तो अब क्या करना है यहाँ पे सोचते रह जाते हैं फिर कल पाठ बता देंगे वो कल आएगा ही नहीं <laughs> कभी वो वो पर छोड़ देखा लो क्या करना तीसरे <laughs> देखो पूर्व अर्थ असिध पूर्व अर्थ सिद्ध है हाँ ठीक है पूर्व अर्थ सिद्ध है असिद्ध हो अर्थ मैंने अर्थ सिद्ध है पूर्वम अर्थ सिद्ध मैंने पदस्य अर्थ सिद्ध है पूर्व पद की अर्थ सिद्धि पहले हो उसके बिना जो है वाक्य सिद्धि नहीं हो सकती जानेगा वही तो अर्थ वाक्य निर्णय कर पाएगा नहीं तो कैसे निर्णय हो पाएगा इसका आप तो जय वाक्य को अर्थव्य विचारी अव्य विचारी कहा जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि जो यह कहना है कि उक्त वाक्य के वार्थक के पूर्व वाक्यार्थ ही सिद्धि नहीं होता पहले अर्थ सिद्धि होनी चाहिए उसके बिना जो है इस वाक्य सिद्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि तो और वो किसको होगा पुरुष को ही वाक्य कार्थ पहले निर्णय हो पाएगा क्योंकि वही व्यक्ति पदार्थों का ज्ञान जानता है तो वाक्यार्थ का भी सम्य निर्णय ले पाता है लेकिन वह यह जब बात है बिल्कुल गलत है पुरुष विशेष उक्त हेतु विशेष नहीं वह उपादना पुरुष विशेष उक्त हम आपको तो अनाप्त आप तो हो कि आज जिसको कली तो जाता है ना आप एक आदमी को विश्वास कर लिए आप तो पुरुष है मेरे को जो भी बोलेगा बिल्कुल यथार्थ बोलता है सत्य बोलता है तो मेरे हितैषी है बड़ा प्रेमी है गॉड फादर नहीं? <laughs> वही क्या हो जाता है इविल फादर हो जाता है फिर उल्टा ग्रहण करता है अरे ठग है जिसको आप कहा था उसी को अनाप्त कह देगा हमने विश्वास किया इसे विश्वासघात दे दिया यह समस्या है ना इस तत्व शब्द प्रयोग मत करो वैशिष्य कहता है पुरुष विशेष बस और तो पुरुष कुछ भी हो सकता है टेम्परली आप हो सकता है या परमानेंटली भी आप है ना टेम्पोर आप पुरुष का वचन भी सत्य होता है आपके लिए कहते पुरुष विशेषण करेंगे अनुमानात उसे को अप्रुत को अप्रुत तो कहा वाक्य को भी लेकर के हम अनुमान कर सकते हैं, हैं को अत है तो कोई अप्रयोजकता हेतु में कोई दोष नहीं रहेगा असाधकता नहीं रहेगा दोष यू तद्या विचार से महाराज आज इस वाक्य को छोड़ कर बाकी सब उसका बात सच्चा है ऐसे विश्लेषण तुम्हें यदि ऐसा है तो पुरुष विशेष के सगल वचन यथार्थ था फिर भी एकाध वचन उसकी गलत हो जाए तो ले करके अनुमान में उसका चाहिए विशेषण जोड़ देना इस प्रकार से विशिष्ट से व्याप्ति बने विशिष्ट को लेकर हेतु को लेकर के व्याप्ति के आधार पर ही हम शब्दार्थ ज्ञान का निर्णय कर सकते हैं आते हैं उसका कई बार ऐसा होता है आदमी ने एक वाक्य कहा लगा वो इसे, गलत बोला है हमको ऐसे ठगने के बोल दिया टालने वाली बात कहती है लेकिन बहुत बार पता चलता नहीं वो वो भी भलाई के लिए था कई तो बार उस समय तो लगता है जान टाल रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं बाद में लगता है नहीं हुआ हमारे हित में ही था। इसीलिए कोई भी वाक्य का ज्ञान जो हमारे आप पुरुष जिसको आप तो मानते हैं पुरुष विशेष जिसको स्वीकार किया है उसका वचन सबसे हमारे हित में होता है सत्य होता है तो उस व्यक्ति के वचन क्वित जहाँ वे विचारी दिख रहा है ना वह नहीं होता चाहते उसको संध्या मानना पता नहीं क्यों बोला इन्होंने ऐसे बोले तो ग्रहण कर लो उसको लेकिन वास्तविक वह झूठ करके ग्रहण नहीं करना चाहिए वही कहते यत्र विचार तत्रापि न कहतेचारिश्चय वह बिल्कुल वह झूठ बोले करके अर्थ निश्चय नहीं करना किंतु क्या करना किन्तु संदेहता लौकिका नाम अर्थ संध्या देव प्रवृत्ति सिद्ध है और उससे क्या होता है उतरे मात्र से भी लौकिक पुरुषों को अर्थ में संदेह होने पर प्रवृत्ति होता हुआ देखने को मिलता है अर्थ में संदेह होने पर भी व्यक्ति जरूर प्रवृत्ति होता है जैसे अमुक साधन से ये मिलेगा किसने कहा अब मिलेगा नहीं मिलेगा क्या गारंटी है ना मान के चल चलो देख तो नहीं कहा तो रहे प्रयास कर क्या दिक्कत है कुछ देख लेते ऐसे सोचकर प्रवृत्त हो जाते बल्कि आपको समय अर्थकनिष्ठ गारंटी नहीं है ये जो कह रहे हैं जरूर फल मिलेगा कोई गारंटी नहीं रहता है तो कहा तो रहना चलो प्रयास करके देखी जाए ऐसी भावना से आप संदेह आत्मज्ञान को लेकर के भी प्रवृत्ति दुनिया में देखने को मिलता है अतएव शब्द ज्ञान संध्यास्त भी हो जाए तो भी प्रवृत्ति कारण होने के नाते इस अनुमान को ढलकने में कोई आपत्ति नहीं है ये साबित किया